नवारे पत्युःकामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति नवारे वित्तस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रियाः भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रियाः भवन्ति नवारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्मप्रियं भवन्ति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्मप्रियं भवति नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय छत्र प्रिंबारे लोकाना का लोका कामाय काोका प्रिया नवा रे दा देवा प्रियात्मन का प्रिया नवा वेद काेद प्रियात्मन काेद प्रिया नवा लोकाना काोका प्रियात्मस्माय लोका प्रिया नवा भूता काूता प्रिया आत्मनस्तु काय भूता न वे सर्वस्व काम प्रिम भू काय सर्व प्रियतिमा दृष्ट श्रोतव्यो निद्याचितो मैत्रेयी